सारे आप आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बात में मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान खास मीडिया से जुड़े हुए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक बाबर जी हमारे साथ हैं इसके साथ अनिता शर्मा जी हैं जयपुर से और पारिक जी हमारे साथ हैं जिन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं श्री गंगानगर से अशोक जी और पारिक जी से हम लोग अभी जुड़ेंगे और थोड़ी देर में अनिता जी से भी आपको मिलाएंगे तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज और सबसे सब पहले पारिक जी बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर कैसे हैं आप बिल्कुल बढ़िया सर बिल्कुल जी जी जी जी और बताइए आप आपकी आज का ये जो मीडिया कॉन्फ्रेंस ब्रह्मा कुमारीज का हो रहा है उसमें आपने कुछ दिन अटेंड किया है दो दिन हो गए तो यहाँ का क्या बातें आपको जो है इस बार का कॉन्फ्रेंस में आपको अच्छी लग रही जी हाँ सर मैं बताना चाहूँगा आपको कि हर बार हम मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर आते हैं और हर बार कुछ हम नया सीख कर जाते हैं एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमें यहाँ पर मिलता है और एक शांति की आस को लेकर आते हैं हर बार हमारा जो मीडिया लाइफ है हमारी स्ट्रेस से भरी हुई है तनाव से भरा हुआ हमारा जीवन है कहीं से खबर लानी फिर उसको प्रकाशित करनी सभी लोगों तक पहुँचानी इसी बात को लेकर हमारे जो मन मस्तिष्क में है तनाव उत्पन्न हो जाता है और उस तनाव को दूर करने के लिए हम यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में हम यहाँ पहुँचते हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि हमें यहाँ ये यह मिलती है कि हमारा जो सेमिनार होता है उसके अंदर बाहर से इसके अलावा जो प्रदेश के प्रत्येक कोने से हमारे मीडिया बंधु आते हैं उनसे मुलाकात भी हमारी होती है इसके अलावा जो वहाँ पर हमें मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं वो एक अच्छा मैसेज देते हैं और किस प्रकार से मीडिया क्षेत्र के अंदर हमने आगे काम करना है और एक सकारात्मक ऊर्जा का लोगों में संचार करना है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है और ये दो दिन का जो सेमिनार हम अटेंड कर चुके हैं इसके अंदर हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी यहाँ स्पीकर के माध्यम से हमें बताया गया कि किस प्रकार जो मीडिया अपना रोल प्ले करता है किस प्रकार मीडिया जो है कोई एक क्षेत्र में नहीं सभी क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार मीडिया जो है लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हर साल जो है आप आते हैं और एक नई जो है ऊर्जा यहां से प्राप्त करके आप जाते हैं क्योंकि मीडिया में काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है और कहीं ना कहीं एक तनाव रहता है और वो चीज़ें यहाँ आने के बाद महसूस होता है कि आपको एक शांति मिलती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए मैं अशोक बाबर जी से आपको जोड़ना चाहूँगा अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत अच्छा सर सभी को नमस्कार जी नमस्कार और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें फर्स्ट टाइम मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है हाँ जी हाँ जी आ, मैं प्रॉपर श्री गंगानगर ज़िले से हूं सर जी, जी, जी। और यहां कई बार आ चुका हूं और आना मीडिया कॉन्फ्रेंस में ही होता है नहीं, नहीं। क्योंकि इस पेशे से जुड़े हैं बिल्कुर, और बिल्कुर। यहां हम लोगों को अपने सीनियर्स से मिलने का मौका मिलता है बिल्कुर, बिल्कुर। जो हमें इस लाइन के अंदर कैसे बढ़ना है कैसे अपने अपना अच्छा जो वजूद कायम करते हुए जो अच्छी जो बातें हैं वो दुनिया तक पहुंचानी है ये कुछ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और रेडियो मधुबन के भी हम आभारी हैं जो हम हमें वो मौका दे रहा है इस क्षेत्र के लोगों से जुड़ने का उनसे बात करने का और अपनी बात कहने का और जहां तक ब्रह्म कुमारी जी की बात है तो भाई पार्क जी जैसे कह रहे थे यहाँ आकर जो आत्मिक शांति मिलती है उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता और जो मेहनत हैं जीवन के लिए जो सात्विक जीवन कैसे जिया जा सकता है जी जी जी जी वो हमें यहीं आकर देखने सुनने और महसूस करने का मौका मिलता है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. और मीडिया का तो जहाँ तक सवाल है इसमें बहुत से इस पर आरोप लग रहे हैं और कई जगह ये गलत भी साबित हुआ है और इन्हीं चीज़ों पे जो मंथन होता है यहाँ उस गंदगी से उस चीज़ से अपने को बचा के कैसे चलना है और कैसे सकारात्मक समाचार अपने पाठकों को देकर या श्रोताओं को देकर या दर्शकों को अपने दे कर, अपना दायित्व कैसे पूरा किया जा सकता है इन्हीं चीज़ों पे तीन दिन के लिए मंथन होता है और हम यही चीज़ें यहाँ से सीख कर जाते हैं और सबसे बढ़कर जब यहाँ शिव बाबा की बात होती है तो हकीकत में ये हमें प्रेरणा मिलती है कि अभी अध्यात्म से जुड़कर एक धार्मिक होते हुए और एक बढ़िया सत्यता के रास्ते पे चलकर भी हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकते हैं तो सिर्फ मीडिया का मतलब ये नहीं है आप किसी को धमका के या फिर किसी की गलत ख़बर छाप के और किसी को आप ब्लैकमेल कर रहे हो या लेकिन नहीं यहाँ आके में पता चलता है कि भी एक अच्छी पत्रकारिता कैसे होती है आप सत्य के रास्ते पे चलते हुए फिर भी अपना नाम कमा सकते हैं जी जी जी बढ़िया खबरें देके भी आप अपना नाम कर सकते हैं। अपना नाम कर सकते हैं जी जी जी अशोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप जो है पत्रकारिता में अपना काम कर रहे हैं और वर्तमान में पत्रकारिता में जो बातें हो रही हैं उन सभी चीज़ों को पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी बुरी बातों का जो है एक मंथन होता है और मंथन के बाद जो है हमें एक सही दिशा मिल जाती है और यहाँ से हमको एक आस्था मिल जाता है कॉन्फ्रेंस से कि भाई हमें जो है फिर से एक बार जो है मंथन करने का मौका मिल जाता है और फिर हम लोग जो है कई बार होता है ना कोई चीज़ आपके घर में पड़ी है और आपने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया तो उस पर धूल वगैरह आ जाता है तो अगर जब आप इसको रेगुलर आप अगर उसको देखते हैं यूज़ करते हैं तो वो क्लीन एंड नीट रहता है तो ये भी एक अच्छा माध्यम बनता है कि सभी मीडियाकर्मी अपनी अपनी बात रखता है और फिर उनको जो है एक नया रोशनी मिल जाती है एक नया आस्था मिल जाता है कि नहीं ये बात हमको बिल्कुल इसमें यूज़ करनी है इस तरह से करना है तो एक तरफ से जो है हमारा फिर से विचार मंथन हो जाता है और हमें एक नई दिशा मिल जाती है और एक नए ऊर्जा के साथ हम फिर से अपने कारोबार को करते हैं Uh, अशोक जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी भावनाएँ आपने व्यक्ति किया है आइए इसके साथ ही मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा अनीता जी से अभी अनीता शर्मा जी से अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप अच्छी हूँ आप कैसे हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप भी अपने बारे में बताइए क्या करते हैं आप uh, मेरा नाम अनिता शर्मा है और मैं जर्नलिस्ट हूँ मैं खुद का न्यूज़पेपर पब्लिश करती हूँ जयपुर से और काफ़ी समय हो गया है मुझे इस लाइन में 94 से मैं इस लाइन में हूँ hmm. मैंने भास्कर में मतलब समाचार जगत में और काफ़ी न्यूज़पेपर्स में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया हुआ है और 2003 से मैंने अपना खुद का पेपर शुरू किया है और मैं चार या पाँच साल से आप यहाँ आ रही हूँ और मुझे यहाँ बहुत ही यह अच्छा लगता है मन को शांति मिलती है और मैं वैशाली नगर वाले सेंटर पर भी जाती हूँ वहाँ चंद्रकला बहन एकता दीदी इनसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मीडिया की बात यहाँ आते हैं तो नई नई बातें पता चलती हैं मोटिवेशनल स्पीच होती हैं संजय त्रिवेदी जी हैं वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं जैसे तो मतलब मीडिया को कैसे क्या करना है ये यह सब यहाँ के पता चलता है कि कैसे क्या करना चाहिए हमें और मीडिया में पहले तो काफ़ी अच्छा था जब नाइन्टी से मैंने देखा है कि पहले की जो पत्रकारिता थी थी वो काफ़ी मतलब अच्छी थी सुलझी हुई थी लेकिन अब जैसे जैसे टाइम समय हो रहा है तो काफ़ी लोग जैसे सोशल मीडिया है अब सोशल मीडिया आ गया पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ही था बिल्कुल, बिल्कुल तो प्रिंट मीडिया में अलग बात है और जैसे सोशल मीडिया है अब सोशल मीडिया पे हम विश्वास भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया पे क्योंकि उसमें ऐसी खबरें भी कभी चल जाती हैं कि जैसे उसका कोई आ, मतलब सच्चाई से कोई सरोकार भी नहीं होता है जी अनिता शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया करंट सिनारों के बारे में बताया कि कैसे आज का उस समय चल रहा है जहाँ पर हम लोग एक मीडिया का जो छवि है वो सोशल मीडिया में कुछ लोगों की वजह से मुश्किलें आ रही है ना बाकी लोग जो है इसको अच्छा माध्यम मानते हैं सोशल मीडिया से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन सफल हुए हैं चाहे आप अन्ना हज़ारे का ले लो या कोई और आंदोलन ले लो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के वजह से लोगों के बीच में पॉपुलर रहें और अच्छा काम भी हुआ है तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है कि आप बहुत जल्दी लोगों तक रीच कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उसमें डालो और वो भी रीच हो रहा है तो गलत हो जाता है कहीं ना कहीं है ना अच्छी चीज़ें अगर लोगों के पास पहुंचाना है तो आप सोशल मीडिया को ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि वो तुरंत लोगों के बीच में पहुँचता है अगर उसको इस्तेमाल हमने कोई ऐसी बिना मतलब के मजाकिया तौर पे एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ करना शुरू करेंगे तो फिर एक बार वो चीज़ें आ जाती है तो उसका कोई आ, मना वो फेत जो है वो खुद अपने आप में सोशल मीडिया से निकल गया है आज तो वापस उस फेत को लाने के लिए हमें जो है अच्छी खबरों को अच्छी बातों को वापस परोसना होगा तो ये एक पत्रकार होने के नाते जर्नलिज़म से जुड़े होने के नाते हमारा दायित्व बनता है लोगों के बीच में सोशल मीडिया पॉपुलर हो गया है लेकिन उसकी पॉपुलरिटी को और उसकी ईमानदारी को उसकी सच्चाई को और उसकी रीच को प्योर बना के रखना बहुत ज़रूरी है उसको एक माध्यम बना के रखना वो बहुत ज़रूरी है तो ऐसे कहा जाता है कि भाई कोई भी चीज़ है आपके पास में तो उसको आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हो है ना आपके घर में नई नई बहू आए तो उनका स्वागत आप फूलों से भी कर सकते नहीं। हैं नहीं तो बिना स्वागत किए भी उनको अपने काम पे लगा सकते हैं है ना तो वो चीज़ें कि आपका भाव क्या है बंगिमा क्या है और आप किस तरह से उन चीज़ों को देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है तो हर चीज़ का दोनों पहलू हैं आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं तो आइए मैं फिर से वापस एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो माधवान 1.07.8 एफएम पर जी यहाँ बातें मुलाकातें सुनते रहो मुस्कराते रहो आ ब मोरे बिनते सुनो भगवान अब मोरे बिनते सुनो राग को बस सात सुरों का राग को बस सात सुरों का दादा दा दे वरदान अब मोरे विनती सुनो भजबान अब मोरे विनती सुनो भजबान आज मेरी सुनते रहो, रहो। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं मीडिया और मीडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में बातें की हमने अशोक जी से और पारिक जी से और अनिता जी से अब आइए बात करते हैं उनके दिल की बात कहीं ना कहीं मीडिया जो है खुल के हम जो है काम करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आती हैं तो इस तरह की क्या मुश्किलें हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और उसको कैसे हम लोग बायपास कर सकते हैं ये भी अगर हम लोग समझ लें तो और अच्छा होगा है ना तो आइए पारिक जी से ही शुरू करते हैं फिर जी पारिक जी स्वागत है सर अभी फ़िलहाल जो है वो मीडिया के समक्ष काफ़ी चुनौतियाँ आ रही हैं इसके अंदर हम महत्वपूर्ण रूप से देखें तो समाचार पत्र जो हैं उनके अंदर आजकल पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है अच्छा, अच्छा। हम बात करते हैं एक बड़े समाचार पत्र की तो उस समाचार पत्र के अंदर अगर किसी पॉलिटिक्स के खिलाफ अगर अच्छी खबर लग जाती है तो तो वो तोज्जो देता है और अगर उसके किसी विकास कार्य न करने की या जनता के प्रति उसके समर्पित न होने की अगर कोई खबर एक छोटी सी भी खबर लग जाती है तो फिर जो उसके साथ रहने वाले जो समर्थक हैं वो एक प्रकार से दबाव बनाते हैं अच्छा, तो इस प्रकार से जो ये पत्रकारिता का स्तर है जो हम देखें तो अब निचले स्तर पर पहुंच गया है हालांकि लेखनी में हम ये नहीं कह सकते कि पत्रकार कमज़ोर हुआ है लिखने की उसकी क्षमता बढ़ी है और आजकल वर्तमान जो युग है उसके अंदर हम देखें कि इंफॉर्मेशन सूचना का तंत्र भी जो है वो विकसित हुआ है पत्रकार के पास अनेक माध्यमों से सूचनाएँ पहुँचती है आजकल सोशल मीडिया भी जो है वो प्रभावी है उसके अंदर ट्विटर हैंडल हो गया यूट्यूब हो गया इसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया ये सभी के माध्यम से पत्रकारों के पास खबरें पहुंचती हैं हालांकि पहला पहले दौर ऐसा था जिसके अंदर एक पत्रकार को समाचार इकट्ठे करने पड़ते थे लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो बनी बनाई खबरें हैं वो उस तक पहुंच जाती हैं वो उन्हें मॉडिफाई करने के बाद में और उनकी सत्यता को जाँचने के बाद हालाँकि वो खबरें चलाता है लेकिन एक राजनीतिक चुनौती जो है वो उसके समक्ष आज भी बनी हुई है वो क्या लिखे और किस तरफ लिखे ये सोचकर भी उसे मलाल रहता है कि वो किस तरफ जाए या किन बातों पर ना लिखे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर एक फार्म का क्षेत्र है वहाँ पर जो दैनिक वेतन भोगी मजदूर वहाँ पर कार्य करते हैं तो मैंने एक उनकी पीड़ा को उठाया केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी जो थी वो अट्ठारह केंद्र सरकार ने कर रखी है और उस संस्थान के अंदर ये दैनिक दैनिक वेतन भोगी मज़दूर लगे हुए थे श्रमिक लगे हुए थे तो मैंने वो निगम था उस निगम ने उनकी तनख्वाह जो थी वो 18000 से कम करके सोलह हज़ार कर दी यानी एक आप मान सकते हैं कि एक मज़दूर की अगर दो हज़ार तनख्वाह कम होती है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है क्योंकि उसका राशन पानी वो दो से ही उस वो प्राप्त करता है और बाकी कुछ वो बचत करना चाहता है लेकिन उस निगम ने यह कहते हुए कह दिया कि हमारा निगम जो है वो घाटे में चल रहा है और हम उनकी तनख्वाह कम कर रहे हैं हालांकि ये बात अगर वो सभी श्रमिकों को बैठकर बताते तो हो सकता है श्रमिक मान जाते लेकिन उन्होंने क्या किया कि श्रमिक वर्ग का एक जो नेता था उसके सामने ये बात रखी और उस पर दबाव बनाया और सभी श्रमिकों की तनख्वा जो थी वो 2000 रुपए कम कर दी मैंने उस मुद्दे को उठाया मैंने कहा कि इसे अखबार के माध्यम से इस मुद्दे को उठाना चाहिए क्योंकि श्रमिकों की समस्या है ये और वहाँ पर जो मजदूरों की संख्या थी वो शर्मिक डेली वेज मजदूर जो थे उनकी संख्या 1500 के करीब थी तो मैंने उस मुद्दे को उठाया हालांकि वो मुद्दा जो था वो श्रमिकों के पक्ष में था मुद्दा लेकिन फिर भी जो श्रमिकों के ऊपर जो निगम ने एक दबाव बनाया उन्होंने कहा कि आपके समाचार पत्र के अंदर ऐसा समाचार छपा है और इसके लिए हम संवाददाता को एक वकील का नोटिस या लीगल नोटिस जिसे कहते हैं वो हम इससे भिजवाएंगे तो इस प्रकार के नोटिस भी आजकल जो है वो पत्रकारों को मिल रहे हैं हालाँकि ये जन कल्याण से जुड़ी हुई बात थी श्रमिक वर्ग के कल्याण से जुड़ी हुई बात थी उनके परिवार को संबल प्रदान करने के लिए सब बातें थी लेकिन फिर भी हमारे सामने इस प्रकार की समस्याएँ आती हैं लेकिन पत्रकार हैं समस्याएं आएंगी उनको समाधान करना भी हम जानते हैं तो हम इस प्रकार से हमने उनका समाधान किया और हमने ये केंद्र सरकार के पास बात पहुंचाई कि श्रमिकों की समस्या अगर ऐसी है तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी अगर उनके उनके दो हज़ार रुपये कम हो जाते हैं केंद्र सरकार ने भी हमारी बात को सुना और बाद में वो हालांकि निगम नहीं सुनने को तैयार था लेकिन एक सप्ताह बाद में केंद्र सरकार ने ये फैसला दिया कि दोबारा उनकी तनख्वाह जो है वो अट्ठारह हज़ार कर दी जाए तो एक सकारात्मक हमने समाचार सकारात्मक छापा और सकारात्म त्मक समाचार से सकारात्मक रूप से ही उनको जो तनख्वाह है वो 2000 रुपए उनकी बढ़ोतरी हुई तो कहीं हम देखें तो कुछ जगह पर हम जो हैं अगर बढ़िया लिखते हैं बढ़िया आपने कलम का प्रयोग करते हैं तो हमें बड़ा लाभ मिलता है आज उन परिवारों की दवाएं हमारे साथ हैं और जो निगम था वो भले ही कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उन पंद्रह लोगों की दवाएँ जो थी हमारे साथ थी और उसमें विजयी हुए चलिए पारिक जी बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए आगे बढ़ते हैं और अशोक जी को मैं जोड़ना चाहूँगा अशोक जी आप भी अपना अनुभव साझा कीजिए जहाँ मुश्किलें आ रही हैं पत्रकारिता में पारिक जी की एक बात से मैं सहमत हूँ जी जी जी पत्रकारिता के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है ये भी बता रहे थे फॉर्म की एक बात बता रहे थे दे दे। मैं ये कहता हूं ये उन श्रमिकों का वेतन बढ़वाने के चक्कर में यदि फॉरम अपने विज्ञापन इनके समाचार पत्र को देना बंद कर देता तो कतई ही वो समाचार पत्र इनकी समस्या को नहीं उठाता आप मेरा मतलब समझ रहे हैं दे दे। तो कहीं ना कहीं राजनीति मीडिया पर हावी है यहाँ अपने किसी का नाम नहीं लेंगे लेकिन सत्ता पक्ष कहीं भी है वो मीडिया को प्रभावी करता है बिल्कुल बिल्कुल वो जैसा चाहता है वो जिस हद तक चाहता है वो उसको काम में लेता है और ये कड़वी सच्चाई भी है कोई भी मीडिया है चाहे वो प्रिंट मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो मात्र समाचारों पे नहीं चलता hmm. उसको आर्थिक सहयोग चाहिए hmm. अगर सत्ता पक्ष उसको जो उसका आर्थिक सबसे बड़ा स्रोत है विज्ञापन अगर वो कहीं उनके विज्ञापनों पर कैंची चलाता है तो ज़ाहिर है उस मीडिया पर संकट आ जाएगा और वो बंद भी हो सकता है अपने जितना मर्ज़ी इस बात को लें कि जी राजनीतिक प्रभाव मीडिया पे नहीं होना चाहिए लेकिन सच्चाई यही रहेगी कि जो सत्ता पक्ष है जो वर्तमान में सरकार है जो वर्तमान में छोटे अधिकारी से ले बड़े अधिकारी बड़े नेता तक वो मीडिया को प्रभावित करते हैं हाँ वो उस समाचार पत्र या उस चैनल की हिम्मत है कि वो कहाँ तक उनका सामना करता है या कहाँ तक उनको जेल पाता है या उनसे टकराता है या उनके कहे अनुसार उन चलता है तो इस बात को अपने दोनों ओर से ले सकते हैं और ये चीज़ आज से नहीं है काफ़ी समय से जारी है और मुझे लगता है ये आगे भी जारी रहेगी अपना जितना इस पर मर्जी इस पर बात पर कर ले मंथन या इस पर कह दें कि अपने यार भी इसको रोक लेंगे तो ये रुकने वाली चीज़ नहीं है अशोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि करंट सिनारों में क्या सिचुएशन है कैसे हम लोग मीडिया का जो प्रभाव है या मीडिया पर किसका दबाव है ये आपने उदाहरण देते हुए बताया तो निश्चित तौर पे विज्ञापनों के माध्यम से जो है मीडिया चलता है और अगर विज्ञापन बंद हो जाए तो फिर पेपर भी बंद हो सकता है ये आपने बताया तो निश्चित तौर पर हम एक दूसरे के पूरक हैं तो यहाँ पर यही बात हम सभी के सामने आ जाता है कि भाई हमें जो है ये सारी चीज़ें देखते हुए एक जो है कहीं ना कहीं जैसे अभी कॉन्फ्रेंस हो रहा है इस कॉन्फ्रेंस में हमें कुछ लोगों को ऐसे लोगों को भी इनविटेशन देना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को समझे उन बातों को समझें सिर्फ़ पत्रकार ही मिलके अगर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पत्रकारों के साथ कुछ नेता राजनेताओं को भी बुलाना चाहिए ताकि उनके सामने ये समस्या भी आ जाए कि अरे हम जिस वर्ग को एक चौथा स्तंभ देश का मानते हैं वहाँ पर हम जो है उसको किस तरह से फ्रीडम क्यों नहीं दे रहे हैं तो ये बात उनके समझ में आ सकती है और वो भी खुल के उन बातों को कर सकते हैं तो आ, क्या होता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं एक बार बीच में हमको जो है आमने सामने बातचीत करने की ज़रूरत है और जब हम बातचीत करेंगे तो वो चीज़ें खुल के आएगी सामने और वो भी चाहेंगे कि हम लोग किस तरह से ये चीज़ों को समझें और किस तरह से इन चीज़ों को हम कम कर सकें तो ऐसी बात जो है मुझे लगता है कि बात करने से बात सुलझेगी और अच्छा हो जाएगी और हम ये सोचेंगे कि दबाव है तो कहीं ना कहीं एक माध्यम चाहिए और माध्यम तो मीडिया ही बनेगा और वो सारी चीज़ों का समाधान भी मीडिया ही करेगा तो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे आपकी भाव भावभंगिमा को समझ रहा हूँ भावनाओं को समझ रहा हूँ कि कैसे हम लोग जो है खुले आकाश के नीचे अगर बंधन में है तो क्या मतलब है ना हम निर्बंधन होकर अपने कार्य को करें और अच्छा से करें और कहीं ना कहीं जो है बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिससे सारी समस्याएँ ख़त्म हो सकती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा अनिता शर्मा से जी अनीता जी आप कैसे हैं और आज का जो हमारा जो विषय है ब्रेक के बाद हमने जिस विषय को लिया जहाँ पर एक पत्रकारिता में जो भाव बंधन है उसको ठीक करने के विषय में बात हो रही। मेरा जी. ये कहना है कि पत्रकारिता में राजनीतिक दबाव तो है लेकिन उसके साथ साथ पत्रकारिता में मतलब बदले की भावना भी है आजकल कि जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ मैं विज्ञापन के लिए जाती हूँ या कुछ भी है कोई मेरा साथी जाता है तो हुँ, हुँ. उनके साथ क्या होता है कि जैसे मैं गई हूँ और मैं मैं निकल के बाहर आ रही हूँ और बाद में कोई और आ रहा है वो वो ये नहीं सोचता कि मुझे लेना है वो ये सोचता है कि मैं इसका कैसे काटूँ या मैं इसका कैसे बुरा करूँ ये है और एक क्या है कि जैसे अब बड़े बड़े जो संस्थान हैं वहाँ पे रिपोर्टर्स काम करते हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं खोज करके खबर भी लाते हैं लेकिन पॉलिटिकल दबाव इतना होता है कि वो उसको लगा नहीं सकते क्योंकि जो मालिक हैं मालिक जो है उनको तो विज्ञापनों से मतलब है और सरकार उनको देती है तो सरकार का पूरा दबाव रहता है उनके ऊपर और रिपोर्टर्स जो है वो सही से कर नहीं पा रहे हैं मतलब मेहनत पूरी करते हैं लेकिन वो अपना अपनी खबरें लगा नहीं पाते हैं बड़े संस्थानों में और अभी तो ऐसा दौर चल रहा है कि बड़े बड़े जो चैनल्स हैं बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें पूरे कब 30, 30, 40 साल स्टाफ को हटाया जा रहा है अच्छा हाँ इतनी मतलब इतनी स्थिति खराब है इस समय मीडिया में कि मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि हम तो समस्याएं सुनते रहते हैं कभी कहाँ भास्कर है और हैं काफ़ी संस्थान हैं मीडिया में है प्रेस क्लब में है प्रेस क्लब में सभी आते भी हैं बात भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या है इसमें तो पॉलिटिकल दबाव तो है ही है अनीता जी काफ़ी अच्छी बात आपने अपनी भावनाओं को विचारों को हमारे साथ साझा किया निश्चित तौर पे चीज़ें जो हैं हमारे पास कभी कभी जो है ऐसे होता है कि कैसे इसका समाधान किया जाए तो बात रखने से बात बनती है धीरे धीरे और मुझे लगता है कि इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग दो पक्ष दोनों पक्ष अगर एक साथ मिलके बात करती हैं तो निश्चित तौर पे बात सुलझने में आसान हो जाता है बाकी हम लोग छोटे स्तर पे या इंडिविजुअल स्तर पे इन चीज़ों को देखें तो वहाँ चीज़ें मुश्किल ही लगती हैं वो सुलझ नहीं पाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगा आ, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अनिता जी आपको भी आ, और मुझे लगता है कि वक्त हो गया है अब हमें जो है कार्यक्रम को यही पूरा करते हैं और पारिक जी को आपने सुना अशोक बराबर जी को सुना और अनिता शर्मा जी को सुना बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने प्रैक्टिकल जो हमारे जर्नलिज़्म के क्षेत्र में पत्रकारिता में जो जो कॉन्सेप्ट है एक तरफ हम लोग कहते हैं कि पत्रकारिता सक्षम है सब कुछ करने में और एक तरफ हम उन्हें थोड़ी सा दबाव में रख रहे हैं तो चीज़ें जो हैं वो खुल के काम नहीं हो पाता तो इसीलिए हमें जो है यहाँ पर विचार बंतन करते हुए यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस बात से सहमत हो तो हम कैसे पत्रकारों को हेल्प कर सकते हैं है ना तो जहाँ बातें हो रही हैं का आपके साथ कई अन्याय हो रहा है तो आप खुल के पत्रकारों के बीच में जाएँ आप खुद इंटरव्यू दें इससे क्या हो जाएगा पत्रकार बोलेगा भाई हमारे पास तो पब्लिक आ गए तो उनको सीधा दिखा सकती है ना तो ये एक हमारी तरफ से उनको सहयोग मिल सकता है और दूसरा जहाँ आपको लग रहा है कि हम अगर संभल जाए हर व्यक्ति अपने आप में ये सोचें कि मैं अपने नैतिक मूल्यों से कहीं सौदा ना करूं थोड़ा मेहनत मुझे लगेगा थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ होगी लेकिन समाज में जो है सत्य बरकरार रहेगा और वो चीज़ें हमेशा अच्छी हो जाएगी तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ तब फिर मिलते हैं और सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो बस कराते रहो पानी रे खरे पानी